प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला वेदांत जिज्ञासा वेद पुराण और स्मृति को अविद्या अविद्यावस्था में ही प्रमाण बताया गया है इसका क्या तात्पर्य है समाधान शांकर भाष्य में कहा है और युक्ति के द्वारा भी समझ में आता है कि तत्वज्ञान होने पर इनकी कोई आवश्यकता नहीं रहती जब वहां कोई कर्तव्य नहीं विधि नहीं निषेध नहीं तो इनके उपदेश की भी आवश्यकता नहीं तत्व ज्ञान अविद्या के नाश होने पर ही होता है इसलिए उनकी उपयोगिता अविद्या अविद्यावस्था में ही समझनी चाहिए जिज्ञासा क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थोक्षर उच्यते गीता यहाँ अक्षर शब्द का क्या तात्पर्य है समाधान इससे पहले कहा द्वाम पुरुषों लोके क्षरचाक्षर एवं बाद में कहा उत्तम पुरुषस्तः यहाँ पर क्षर और अक्षर इन दोनों को पुरुष कहा फिर कहा इन दोनों से एक अन्य है वह पुरुषोत्तम छर क्या है सभी भूत जात को छर कहा अक्षर क्या है तब कहा कूटस्थोक्षर उच्चते कूटस्थ के विषय में मतभेद है कुछ लोग कूटस्थ का अर्थ कारण अविद्या करते हैं तो कुछ लोग जीवात्मा मानते हैं भाष्यकर भगवान ने कूटस्थ का अर्थ अविद्या ही माना है इसलिए यही उचित लगता है पुरुषोत्तम के अर्थ में तो कोई विवाद नहीं है वह तो सभी ने परमात्मा को ही माना है जिज्ञासा कठोपनिषद में तद विष्णु परमम पदम इन शब्दों से जिसका वर्णन आता है वह पद क्या है विष्णु शब्द का वहाँ क्या अर्थ है समाधान वहाँ इस परम पद को कार्य कारण से परे बताया है अर्थात वह पद माया से भी परे है यह भी कहा कि ज्ञानी लोग उस पद को प्राप्त करते हैं ऐसा पद तो आत्मा ही है इसलिए आत्मतत्व को ही वहां परम पद शब्द से कहा है यहां विष्णु का अर्थ चतुर्भुज सगुण साकार विग्रह नहीं है विष्णु यहां षठी विभक्ति अभेदार्थ में है अर्थात जो विष्णु है वही परम पद है अतः विष्णु शब्द से भी आत्मा को ही कहा है